भागवत महापुराण अष्ट स्कंध है अथ चतुर्दशोध्याय मनु आदि के पृथक पृथक् कर्मों का निरूपण राजवाच मन्वंतरेशु भगवन् यथा मन्वादस्ति में यस्विन ये जेनायुक्ता तद्वद स्वये राजा परीक्षित ने पूछा भगवन् आपके द्वारा वर्णित ये मनु मनुपुत्र सप्तर्षि आदि अपने अपने मनवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा काम किस प्रकार करते हैं यह आप कृपा करके मुझे बताइए ऋषिवाचन मन वो मनुपुत्रा मुणिश्च महीपते इंद्रा सुरगणाश्चर्वे पुरुष शासना श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मनु मनुपुत्र सप्तर्षि और देवता सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। है यो या वो हो यो राजन भगवान के जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतार शरीरों का वर्णन मैंने किया है उन्हीं की प्रेरणा से मनो आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं चतुर्युगांते कालेना ग्रस्ता श्रुतिगणान्य तबारिश्य चतुर्युग के अंत में समय के उलट फेर से जब श्रुतियां नष्ट प्राय हो जाती हैं तब सप्त गण अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात्कार करते हैं उन श्रुतियों से ही सनातन धर्म की रक्षा होती है ततो धर्मम चतुष्पादम मनो हरिणिता योकता संचार यंत्रे काले महिमृप राजन भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मनमंत्रर में बड़ी सावधानी से सबके सब, सब मनो पर चारों चरणों से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं पालयते प्रजापाला जात विभाग सह यज्ञाग भुजो देवाये मनवंतर और और देश दोनों का का विभाग करके पालन तथा का कार्य करते हैं। पंच महायज्ञ आदि कर्मों में जिन ऋषि पितर भूत मनुष्य आदि का संबंध है उनके साथ देवता उस मनवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं इंद्रो भगवता दत्ताम त्रैलोक्य श्रीमुर्जिताम भुंजान पाति लोकां तामम लोके प्रवर्षति इंद्र भगवान की दी हुई त्रिलोकी की अतुल संपत्ति का उपभोग और प्रजा का पालन करते हैं संसार में यथेष्ट वर्षा करने का अधिकार भी उन्हीं को है ज्ञानम चान युगम ब्रूते हरि सिद्ध स्वरूपधे ऋषि रूप धर कर्म योगम योग योगे स्वरूपे भगवान युग युग में सनक आदि सिद्धों का रूप धारण करके ज्ञान का याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों का रूप धारण करके कर्म का और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों के रूप में योग का उपदेश करते हैं सर्गम प्रजेश रूपेण दस्युन्यापु काल रूपेण सर्वेश अभा पृथ्वु वे मरीचे आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं सम्राट के रूप में लुटेरों का वध करते हैं और शीत उष्ण आदि विभिन्न गुणों को धारण करके काल रूप से सबको संहार की ओर ले जाते हैं तू यमान रूपया विमोहितात्मा भिर्ना नाम दर्शन चश नाम और रूप की माया से प्राणियों की बुद्धि विमूल हो रही है इसलिए वे अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो भगवान की ही गाते हैं परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते प्रमाणं यत्र चतुर्दश विद परीक्षित इस प्रकार मैंने तुम्हें महाकल्प और अवांतर कल्प का परिमाण सुना दिया पुराण तत्व के विद्वानों ने प्रत्येक अवांतर कल्प में चौदह मन बदतलाये हैं श्रीमद्भागुते महापुराणे पारंस्याम चीतायां अष्ट स्कंधे चतुर्दशोध्याय